श्री गर्गसहिता खंड छियालीसवां अध्याय यादवों और गंधर्वों का युद्ध बलभद्र जी का प्रागट्य उनके द्वारा गंधर्व सेना का संहार गंधर्वराज की पराजय वसंत मालती नगरी का हलद्वारा करषण गंधर्वराज का भेंट लेकर शरण में आना और उन पर बलराम जी की कृपा नारद जी कहते राजन भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी को चले जाने पर प्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ काम नद के समीप गए काम नद के समीप गए वहां गंधर्वों की मनोहारिणी हेमरत्नमयी वसंत मालती नाम की नगरी है जिसका विस्तार सौ योजन का है लवंग लताओं के समूह इलायची केसर जायफल सावित जावित्री श्रीखंड चंदन और पारिजात के वृक्ष उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे मतवाले वाले भ्रमरों के गुंजार से निरादित विचित्र पक्षियों के कलरों से मुखरित तथा गंधर्वों से सुशोभित वह नगरी नागों से युक्त भोगवती पुरी के समान शोभा पाती थी वहीं पतंग नाम से प्रसिद्ध महाबली गंधर्वराज राज्य करते थे जो बड़े पुण्यात्मा थे और जिनका बल पौरुष देवराज इंद्र के समान था उन्होंने सुना कि दिग्विजय के लिए निकले हुए प्रद्युम्न आ रहे हैं तब उन गंधर्वराज ने उद्भट गंधर्वों से युक्त होकर युद्ध करने का निश्चय किया रथ घोड़े हाथी और पैदल दस करोड़ गंधर्वों के साथ जा पतंग प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए आए गंधर्वों और यादवों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भालों गदाओं परिघों मुदगरों तोमरों तथा रिष्टियों की मार होने लगी बाणों से अंधकार फैल जाने पर बलवान वीर पतंग धनुष को बलते हुए आगे बढ़े और मेघ के के समान गर्जना करने लगे। बलवान गद ने गदा लेकर गंधर्वों की सेना को वैसे ही धराशाई करना आरंभ किया जैसे देवराज इंद्र वज्र से पर्वतों को ढहा देते हैं गद की गदा के प्रहार से कितने ही गंधर्व युद्धभूमि में गिर गए उनके द्रथ चूर चूर हो गए और समस्त हाथियों के कुंभ फट गए कितने ही घुड़सवार वीर भी युद्ध के मुहाने पर प्राण शून्य होकर पड़ गए भुजाएं कट जाने से कितने ही गंधर्व उत्तान मुख और अधोमुख पड़े दिखाई देते थे क्षण मात्र में गंधर्वों की सेना में खून की नदी बह चली त्रमधगण भगवान रुद्र की मुंडमाला बनाने के लिए युद्धभूम में नरमुंडों का संग्रह करने लगे सिंह पर चढ़ी हुई भद्रकाली सैकड़ों के साथ युद्ध भूमि खप्पर में खून भर भर कर पीती दिखाई देने लगी इस तरह गद के द्वारा किए गए युद्ध में जब गंधर्वग पलायन करने लगे तब गंधर्वों के राजा पतंग एक लाख गज सेना के साथ वहां आ पहुंचे मिथिलेश्वर पतंग ने आते ही गद की छाती में गधा मारी ग भी अपनी गदा से पतंग के बक्ष पर बलपूर्वक चोट पहुंचाई, उन दोनों में दो घड़ी तक गदा युद्ध चलता रहा उनकी दोनों गदाएँ आग की चिनगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गई रण पतंग ने लाख भार की भारी गदा लेकर तुरंत ही गद के मस्तक पर मारी गदा के उस प्रहार से गद छड़ के लिए मूर्चित हो गए इस प्रकार वहा पतंग ने जब घोर युद्ध किया तब उसी समय द्वारिकापुरी से एक तेज पुंज आ पहुंचा समस्त यादवों ने करोड़ों सूर्यों के तुल्य तेजस्वी उस तेज पुज को देखा उसके भीतर से गोरे अंग वाले महाबली भक्त भगवान बलदेव सहसा प्रकट हो गए नीलांबरधारी बलशाली बलराम ने कुपित हो गंधर्वों की सारी सेना को फल से खींचकर मूसल से मारना आरंभ किया बहुत से रथों हाथियों और घोड़ों को उन्होंने काल के गाल में पहुँचा दिया शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर सबके सब चूर चूर हुए पत्थरों की भांति एक साथ ही भूतल पर बिखर गए पतंग भी रथीन हो भारी भाई के कारण वहां से वसंत मालती पुरी में चले गए और पुनः यादवों से युद्ध करने के लिए सेना का व्यूह बनाने लगे नरेश्वर सौ योजन विस्तृत गंधर्वों के संपूर्ण वसंत मालती नाम की महापुरी को हल से कर कुपित हुए बलदेव जी ने काम दुख नद में गिराने के लिए खींचा उस नगरी के भवन धड़ाधड़ धराशाही धड़ा होने लगे फिर तो तत्काल वहाँ हाँ हाहाकार मच गया अपनी नगरी को टेढ़ी या करवट लेती हुई नौका के भांति ढगमगाती देख पतंग सर्वथा पराभूत हो तत्काल समस्त गंधर्वों के साथ हाथ जोड़ भेंट सामग्री के साथ वहां आ पहुंचा उसने दो लाख ऐसे विमान बलदेव जी को भेंट किए जो सुवर्ण के समान कांति वाले तथा विविध रत्नों से जटित थे मोती की बंदन उनकी शोभा बढ़ाती थी विश्वकर्मा ने उन विमानों को दस दस योजन विस्तृत बनाया था वे सभी विमान इच्छानुसार चलने वाले तथा कोटि कोटि कलशों तथा पताकाओं से सुशोभित थे उनसे सहस्त्रों सूर्यो के समान प्रकाश फैल रहा था चार लाख गौवे दस अरब घोड़े इलायची लवंग केसर और जाय फलों के साथ दिव्य अमृत फलों से भरे करोड़ों पात्र उपहार के रूप में लाकर उन्होंने दिए फिर वे नमस्कार करके तिरस्कृत की भाते हाथ जोड़कर बलराम जी से बोले उन्हें बलभद्र जी के प्रभाव का पूरा परिचय मिल गया था पतंग ने कहा राम महापराक्रमी पराक्रमी बलराम मैंने आपके पराक्रम को पहले नहीं जाना था इसीलिए अपराध कर बैठा जिनके एक फन पर सारा भूमंडल तिल के समान दिखाई देता है उनके सामने कौन ठहर सकता है भगवान कामपाल देवाधिदेव आपको नमस्कार है साक्षात अनंत एवं शेष स्वरूप आप बलराम को बारंबार प्रणाम है अत्युत देव आपकी जय हो जय हो पर साक्षात अनंत आपकी कृति दिगंत तक फैली हुई है आप समस्त देवताओं मनिन्द्रों और फणिंद्रो से श्रेष्ठ है मुसलधारी आप बलवान हलधर को नमस्कार है जय जय आच देव पर परिगंतुद्र फ्र भराय वराजते मुसलि बलिदे हलिने नारद जी कहते राजन पतंग के इस प्रकार स्थिति करने पर महाबली बलभद्र जी का चित्त प्रसन्न हो गया उन्होंने गंधर्व को अब तुम मो कहकर दिया। तदनंतर यादवेश्वर बलदेव अपने चरणों में पड़े हुए प्रद्युम्न को सेना के संचालक पद पर स्थापित करके यादवों से प्रशंसित हो शीघ्र ही द्वारिकापुरी को चले गए इस प्रकार श्री के सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में वसंत मालती नगरी का कर्षण नामक छियालीसवां अध्याय पूरा हुआ